सकता ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता नमस्कार आज की बात में मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं परंतु घटना इतनी मनोरंजक है कि मैंने जब इसको सुना तो मुझे लगा कि यह एक ऐसा अनुभव है जिसको कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए साझा करने की वजह यह नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं परंतु साझा करने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और उसमें एक तरीका है किसी भी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना और अपने तरीके से उस जिंदगी को जीते रहना चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा और सच बात यह है कि ऐसा करते तो हम सभी हैं परंतु ऐसा जानबूझकर करना और अनजाने में यानी कि बिना किसी प्रयास के करना इन दोनों में अंतर है तो ये कहानी हमारे एक सीनियर दोस्त की है हमारे वो सीनियर दोस्त चलिए उनका नाम मिस्टर एक्स मान लेते हैं तो हमारे वो सीनियर दोस्त मिस्टर एक्स उस जमाने में स्टेट बैंक में प्रोबेशनर थे पटना शहर हम लोगों को प्रोबेशन के दौरान चार ब्रांचेस में जाना होता है और पाँचवें मत हम लोग का ट्रेनिंग वहाँ हेड ऑफिस में होती थी तो ये चार ब्रांचेस में किसी में छः महीने किसी में चार महीने इस तरह से करके दो साल का समय लगता था प्रोबेशन के लिए और पटना सर्कल यानी पटना जो उस ज़माने में पटना सर्कल जिसे हम लोग आज कहते हैं उस जमाने में पटना सर्कल में पटना के लोग यानी बिहार के लोग कमाते थे और पटना सर्कल जो था वो डेफिशिएंट सर्कल माना जाता था और उसमें बाहर से लोग आते थे यानी कि कोई दिल्ली का चंडीगढ़ का यूपी का तमिलनाडु का मद्रास का कहीं का इस तरह से लोग आते थे तो साहब और आप जान आपको शायद मैंने बताया होगा कि प्रोबेशन में जो सर्कल अलाटमेंट होता था वो उस टाइम में अब आज तो बहुत परिवर्तन हो गया है और आज बहुत से आपके मतलब बहुत से फैक्टर्स शायद काउंट किए जाते हैं मगर उस जमाने में यह था कि आपके चॉइस जो आपने दिया है और आपके रैंकिंग एग्जाम में जो भी है उसके हिसाब से आपको सर्कल अलॉटमेंट होता था तो अब साहब अगर रैंकिंग थोड़ी भी नीचे हुई तो आपको आपके पसंद का पहला सर्कल नहीं दूसरा नहीं कभी शायद तीसरा सर्कल मिल जाता था कभी चौथा और इस तरह से मिलता था क्योंकि पहली पसंद का सर्कल मिलने के लिए जरूरी यह होता था कि आप टॉप टेन या फिफ्टीन में हो तब मिलेगा और लड़कियों को नॉर्मली अपना सर्कल मिलता था यह उस जमाने की बात थी जब हमने बैंक ज्वाइन किया और हमसे सीनियर बैचेस में जो बैंक ज्वाइन कर रहे थे तो साहब वो हमारे दोस्त प्रोबेशनरी ऑफिसर थे और पटना में किसी शाखा में पोस्टेड थे अपने प्रोबेशन के शायद एज ए सेकेंड ब्रांच प्रोबेशनर या फर्स्ट ब्रांच प्रोबेशनर अब आप समझ सकते हैं साहब उस ज़माने में प्रोबेशनर का मतलब ये था कि हम लोग काफ़ी ऊंची नौकरी समझी जाती थी भारतीय स्टेट बैंक के पीओ की आज क्या है मैं नहीं कह सकता हूं तो एक छोटा सा बैंड या ग्रुप होता था प्रोबेशनर्स का पटना शहर चूंकि बड़ा शहर था तो वहां पर एक समय में कई शाखाओं में मिला के दस बारह होते थे और कोई फर्स्ट ब्रांच और कोई सेकंड ब्रांच और कोई थर्ड ब्रांचर और कभी कभी तो एलएचओ वाले लोग भी वहां होते थे यानी कि कोई पहले साल में आता था कोई दूसरे साल में तो एक हमारे ये जो मित्र हमारे मिस्टर एक्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये शायद पहली या दूसरी ब्रांच में वहां थे और तीसरी ब्रांच की पोस्टिंग के लिए इनको रांची पोस्ट किया गया तो अब साहब इनको पटना से रांची जाना था तो ठीक है पटना से रांची जाना है अब पटना से रांची जाने के लिए उस वक्त एक ही ट्रेन थी पटना रांची एक्सप्रेस और वो ट्रेन रात में पटना से चलती थी आठ साढ़े आठ बजे और शायद सुबह किसी टाइम पर रांची पहुंच जाती थी हमारे ये मित्र उन चंद खुशकिस्मत लोगों में थे जो कि थे तो बाहर के परंतु वो बिहार में सेटल्ड हो गए बाद में अब उस समय नहीं तो ये उन खुशकिस्मत लोगों में थे जिनको ये शिकायत नहीं थी कि मैं अपने घर से दूर क्यों पोस्ट कर दिया गया हम में से अधिकांश लोगों को ये शिकायत थी कि हम अपने होम स्टेट से दूर यानी बाहर पोस्ट किए गए हैं और हमारी रैंकिंग कम है इसलिए हम लोगों को शिकायतें हमेशा रहती थी अब हमारे इन दोस्त को शिकायत नहीं थी सीनियर थे हमसे इनको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला रांची जाने का तो ये रांची जाने को तैयार हो गए अब मैं यहाँ पर मैंने शिकायत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ये कहते थे साहब कि हमें कहीं भी पोस्ट करिए परंतु ऐसी जगह पोस्ट करिए जहाँ से हमारे घर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल सके इनको ऐसा कोई बंधन नहीं था ये तैयार थे कहीं भी भेज दीजिए तो इनको खुशकस्मत थे इनको पटना से रांची ट्रांसफ़र किया गया अब साहब बात ये हुई कि इन्होंने कहा अपने दोस्तों से कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे कई लोगों से मिलने जाना है तो मैं लोगों से मिलता जुलता स्टेशन पहुंचूंगा और आप मेरा सामान ले करके स्टेशन पहुंच जाइएगा लोगों ने पूछा कि भाई आपका रिजर्वेशन किस डब्बे में है हम लोग स्टेशन तो पहुंच जाएंगे सामान लेकर के और आपके उसी डब्बे के सामने खड़े होंगे बोले ऐसा है यार की मैंने रिजर्वेशन कराया नहीं है और मैं करा लूंगा तो तुम ऐसा करना कि रिजर्वेशन वाले डिब्बों के सामने खड़े होना रिजर्वेशन वाले डिब्बों के सामने मतलब उन्होंने कहा अरे यार थ्री टायर के सामने देखिए उस जमाने में जो गाड़ियां थी उसमें या तो फर्स्ट क्लास था या सेकंड क्लास थ्री टायर था और बीच में एसी वैसी तो कुछ होता नहीं था एसी फर्स्ट क्लास होता था तो हम लोग का जो एंटाइटलमेंट था वो एसी फर्स्ट क्लास भी था परंतु नहीं शायद उस समय एसी फर्स्ट क्लास प्रोबेशन में नहीं था प्रोबेशन में फर्स्ट क्लास ही था तो फर्स्ट क्लास में ये बात तो पक्की थी कि अगर आपने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया है तो रात की गाड़ी में आपको फर्स्ट क्लास में टिकट यानी घुसने को नहीं मिलेगा तो अब चूंकि इन्होंने तो रिजर्वेशन कराया नहीं था और थ्री टायर में हम लोग को पता था कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपको मिल सकता था रिजर्वेशन तो साहब ये वहाँ पहुँच गए और हम हमारे मतलब जो अन्य सीनियर थे वो लोग उनका सामान मिस्टर एक्स का लेकर के और पहुँच गए और थ्री टायर के तीन चार डिब्बे थे उसमें उनके सामने जाकर के ये खड़े हो गए सामान भी क्या होता था देखिए एक तो होल्डॉल होता था और एक या दो सूटकेस होते थे और कुछ शायद थैले या कंडिया या इस तरह की चीजें होती थी बस वही उतना ही सामान होता था अब साहब गाड़ी शायद साढ़े आठ बजे चलनी थी और धीरे धीरे करके आठ बज गया आठ पंद्रह हो गया आठ बीस हो गया परंतु अभी तक मिस्टर एक्स का कहीं पता नहीं था इन लोगों को लगने लगा कि शायद मिस्टर एक्स जो है वो नहीं आएंगे तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे हैं मगर सवाल यह था कि भाई आज संडे की रात है मंडे को सुबह ज्वाइन करना है तो ऐसा कैसे कर रहे हैं कि नहीं आएंगे कोई बात नहीं साहब थोड़ी देर इंतजार और हुआ आठ पच्चीस हो गया जब आठ पच्चीस हुआ तो पता चला प्लेटफॉर्म पर स्कूटर चलाते हुए यानी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्कूटर चलाते हुए मिस्टर एक्स आ रहे लोगों ने कहा साहब मतलब कितना भी बुरी हालत हो मगर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्कूटर चलाते हुए आना ये उस जमाने में भी बहुत मतलब ऐसा काम था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तो मगर ये आ रहे थे ये वहाँ तक पहुँच गए लोगों ने हाथ देकर रोका कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं बोले हाँ ठीक है पूछा भाई आप स्कूटर पर चल के आ रहे हैं तो बोले यार वो हम रास्ता ढूंढ रहे थे इतनी देर से कहीं प्लेटफॉर्म में एंट्री करने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था उन्होंने कहा भाई मगर स्कूटर तो आप बुक करा के ले जाएंगे ना प्लेटफॉर्म पे ऐसे आप क्यों ले आए बोले अरे हो जाता है गाड़ी चलने में एक या मिनट हैं रह क्या किया गया स्कूटर को पांच छ लोगों ने मिलकर थ्री टायर के अंदर घुसा दिया और ये साहब भी अंदर चले गए हाथ हाथ हिलाया विदाई ली और गाड़ी में बैठ गए मिस्टर एक्स थोड़ी देर के बाद अपने सामान लेकर के उन्होंने डिब्बे में चक्कर लगाया और एक बर्थ खाली देखकर वो उस पर सो गए सो गए मतलब लेट गए उन्होंने अपना सामान सीटों के नीचे खिसका दिया और आराम से अपना बर्थ पर लेटे और सो गए तकरीबन बताया जाता है कि तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद कोई व्यक्ति आया उसने इनको हिलाया और कहा कि भाई आप यहाँ पर सो रहे हैं कहा हाँ, सो रहे हैं उसने कहा कि यह मेरी सीट है इन्होंने कहा नहीं मेरी सीट उसने कहा टिकट दिखाइए इन्होंने कहा आप दिखाइए उसने अपना टिकट दिखाया तो जब टिकट दिखाया इसने कहा कि मेरे पास भी टिकट है और उस पर भी यही नंबर है और साहब उसके बाद ये फिर सो गए कब्जा सच्चा और कागज झूठा ये बात आपने सुनी होगी तो वही हत, वही बात थी कब्जा सच्चा और कागज़ झूठा वो आदमी जो था मतलब जो पैसेंजर था वो इधर उधर भटकता रहा और भटक भटका के कुछ समय के बाद वो एक टीटी साहब को पकड़ कर ले आया टीटी साहब आए उस समय तक कुछ ग्यारह बज चुका था अब देखिए हमारी गाड़ी तो फटाफट फड़ चली जा रही है और शायद उस गाड़ी का स्टॉप जो था पटना के बाद जहानाबाद था और या जो भी था मतलब पटना के बाद एक स्टॉप था और उस स्टॉप के बाद उस गाड़ी को गया में रुकना था पटना से गया का रास्ता लगभग शायद तीन या चार घंटे का था तो अब उस समय तक डेढ़ दो घंटे हो चुके थे तो टीटे साहब आए और टीटी साहब आए और वो गुस्से में आग बबूला थे क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस आदमी ने अपना स्कूटर उस डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है तो वो आग बबूला टीटी इनके पास पहुंचा तो उसने इनको उठाया और कहा टिकट दिखाइए इन्होंने कहा साहब टिकट तो है नहीं आप बना दीजिए उसने कहा फाइन लगेगा इन्होंने कहा फाइन दे दें आप बनाइए तब टीटी का माथा ठनका उसने पूछा कि आपका स्कूटर भी खड़ा है क्या बोले हाँ, उसका भी चार्ज ले लीजिए उसने कहा आपको पता है कि आप स्कूटर लेकर इस डब्बे में नहीं चढ़ सकते बोले हा पता तो है मगर तो अब सवाल यह उठता है कि वो आदमी बोला कि आप स्कूटर भी इसमें लाएं इन्होंने कहा लाए हैं आप बुक कर दीजिए उससे कहा स्कूटर आप इस गाड़ी में चढ़ा नहीं सकते बोले कि साहब चढ़ा नहीं सकते अब तो चढ़ा दिया अब आप क्या कर सकते बोले कि नहीं नहीं मैं आपको उतार दूंगा उससे कहा ठीक है उतार जाएंगे अब अभी भी वो साहब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं मिस्टर एक्स टी खड़ा है और वो दूसरे सज्जन भी खड़े हुए हैं अब सवाल ये उठा कि उस आदमी ने टीटी साहब से कहा कि अरे साहब आप क्या बहस कर रहे हैं पहले इनसे कहिए मेरी सीट खाली करें टीटी ने कहा साहब आपको सीट तो खाली करनी पड़ेगी इन्होंने कहा मैं खाली कर दूंगा बशर्ते कि आप मुझे दूसरी सीट दे दें टीटी ने कहा भाई मेरे पास जगह ही नहीं है मैं आपको सीट कहाँ से दे दू खैर फिर कुछ बहस मुबाइस चलते चलते चलते उस जमाने में उतनी भीड़ भी शायद नहीं होती थी और टीटी साहब ने इनको एक दूसरी सीट देने का वादा किया मगर कहा कि आप अभी तो यहां से तो से उठिए, ये ये उठ जब ये उठ गए। गए जब वो आदमी लेटा और उस समय तक गाड़ी लगभग घंटे चल चुकी थी यानी कि अब गया आने में शायद आधा पौना घंटा बचा था टीटी ने कहा मगर मैं आपको सीट तो दे दूंगा मगर आपका स्कूटर में गया में उतार दूंगा इन्होंने कहा भाई अगर मेरा स्कूटर गया में उतार दोगे तो फिर मैं क्या करूंगा तो इन्होंने कहा आप जो करिए मैं नहीं जानता मगर साहब टीटी ने अपनी बात का पक्का था उसने इनको एक सीट अलॉट कर दी मगर गया स्टेशन पे इनका स्कूटर उतार दिया जब इनका स्कूटर उतार दिया तो इन्होंने कहा टीटी से कि ठीक है मैं यहीं उतर जा रहा हूं मगर अब मेरे पास एक सीट है और मेरा सामान भी गाड़ी में रखा है अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप रांची पहुंचकर मेरा सामान जमा कराएंगे <coughs> क्योंकि अब मैं ऑथराइज्ड पैसेंजर हूं और मेरा सामान छूट गया है गाड़ी में तो टीटी को समझ नहीं आया कि वास्तव में उसको ऐसा करना है या नहीं करना है मगर खैर गाड़ी कालांतर में थोड़े समय में वहां से चल भी दी जब वो वहां से चल दी अब मिस्टर एक्स उस थोड़े गुनगुनी सर्दी गुनगुनी नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको थोड़ी थोड़ी थोड़ी सर्दी थी और रात में 11 साढ़े ग्यारह या 12 बजे रात में गया स्टेशन पर एक टी शर्ट और वो स्कूटर लेकर के खड़े हुए हैं गाड़ी चली गई गया स्टेशन सुनसान हो गया इन्होंने अपना स्कूटर उठाया और ये प्लेटफॉर्म से बाहर जब ये प्लेटफॉर्म से बाहर आए तो अब इन्हें समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें तो इन्होंने किसी से पूछा कि भाई मेरे को रांची जाना है तो उसने कहा कि रांची आप कैसे जाएंगे? तो उसने कहा स्कूटर से वो आदमी ने आश्चर्य से इनकी ओर देखा मगर उसने उनको बता दिया कि आप इधर से जाइए और रांची इतनी दूर पर है और वो आप वहाँ पहुँच जाएँगे और साहब हमारे मिस्टर एक्स अपना स्कूटर पे बैठे उन्होंने उसमें पेट्रोल डलाया और शायद अपने में भी पेट्रोल डलाया और वो चल दिए और साहब रांची पहुंच गए रांची पहुंचे स्टेशन से सामान कैसे लिया क्या लिया ये तो नहीं पता परंतु भारतीय स्टेट बैंक की किमवदंतियों में वे बिना रिजर्वेशन के पटना से रांची तक अपना स्कूटर गाड़ी में लाद लाने के लिए और खुद गया से रांची तक स्कूटर पे यात्रा करने के लिए वो भी रातों रात मशहूर हो गए और ये कहानियाँ मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये लगभग 45 साल पुरानी है 45 साल पहले बिहार में क्या था कैसा था बिहार इसकी आप कल्पना कर सकते हैं जो हमारे बिहारी मित्र हैं वो कल्पना कर सकते हैं और जो नहीं बिहार में रहे हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि बिहार जो भी आज है 45 साल पहले क्या रहा होगा और मैं ये नहीं कहता बुरा था अच्छा था और हमारे इन मित्र ने ये घटना कर दिखाई मेरे को लगता है कि उनके पास भी अपने बाल बच्चों को सुनाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और हम सब लिए तो एक शिक्षा ये है ही कि भाई परिस्थिति जैसी भी हो उसका सामना करो और सामना करके उससे उबरने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लो अब ये तो बात ठहरी हमारे दोस्त की की मिस्टर एक्स की। मगर अब मिस्टर एक्स के अलावा मैं आपको मिस्टर रवि के बारे में भी एक बात बताता हूं हुआ ये कि हम उन दिनों नैनीताल में थे और हमारे क्या होता था कि नैनीताल में जाड़ों की छुट्टियां बच्चों के लिए लंबी होती थी और जाड़ों में सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो वहां से नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं यानी जो बहुत ऊंचे पहाड़ों में हैं यानी कि जो इंटीरियर हिमालज में हैं वो वहाँ से नीचे वाले इलाक़ों में आ जाते हैं यानी गंगोत्री से लोग उत्तरकाशी में आ जाते हैं और नैनीताल से लोग प्लेंस में चले जाते थे प्लेंस मतलब हल्द्वानी काठ इन सब जगहों पर तो क्यों क्योंकि जाड़ा बहुत पड़ता था और जाड़ा पड़ने की वजह से उनको ये लगता था कि शायद नीचे रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हालांकि अब तो सच पूछिए अब तो जाड़ा सभी जगह पर लगभग बराबर ही पड़ता है मगर खैर ये उस ज़माने की बात है जबकि ऐसा होता था तो उन दिनों ऐसा होता था स्कूलों की छुट्टियाँ भी लंबी होती थी यानी कि सितम्बर अक्टूबर में शायद एग्ज़ाम होकर के छुट्टियाँ हो जाती थी और उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी तक सब चलता था छुट्टियां छुट्टियां फरवरी में जाकर स्कूल फिर से खुला करते थे या शायद फरवरी के भी दूसरे तीसरे हफ्ते में तो ये बात है सितंबर अक्टूबर की जबकि बच्चों की छुट्टियां हो गई थी और ये हुआ कि मेरे माता पिता या शायद मेरे ससुर जी या कोई आए थे और ये हुआ कि वो लोग बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे मतलब मैं उन दिनों नैनीताल में था और बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो इन लोगों को नैनीताल में एक नियम ये था कि अगर आपके पास गाड़ी है तो चूंकि ट्रेन हेड काठ या हल्द्वानी था तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने परिवार के सदस्य यानी जो भी गेस्ट है उसको छोड़ने के लिए हरिद्वार वहाँ सॉरी काट या हल्द्वानी तक तो आना ही पड़ेगा और काट या हल्द्वानी पर आप उनको ट्रेन में बैठा करके और फिर आप वापस लौट जाते थे तो हम भी हमने भी यही किया हम लोगों ने उनकी ट्रेन शायद सात बजे शाम को थी तो हम लोगों ने कहा कि चलो उनको वहाँ पर छोड़ देते हैं और हम लोग मैं मेरी पत्नी और जो भी मेरे माता पिता या ससुर वग़ैरह जो भी थे वो लोगों को हम लोगों ने गाड़ी में बैठाया उस समय मेरे पास एक मारुति वैन हुआ करती थी तो हम लोगों ने उनको बैठाया और बैठा करके हम लेकर आए काठ स्टेशन तक काठ स्टेशन पर हमने उनको ट्रेन में बैठा दिया और ट्रेन चलने का इंतजार करते रहे अब देखिए आपको बताता ये हूं कि काठ से लेकर लाल तक पटरी यानी कि रेल की लाइन और सड़क बगल बगल में चलते थे बीच बीच में कभी कोई शहर आ जाते थे तो वो ट्रेन वहाँ रुकती थी और उसके बाद वो पटरी पे आप ट्रेन के बगल बगल में चल सकते थे तो यू कैन सी द ट्रेन हम लोगों ने क्या किया हम लोगों के चूंकि ये लोग जा रहे थे बच्चे वगैरह तो हम लोगों ने उस दिन सोचा कि अब आज नैनीताल क्या लौटें और ऐसा करते हैं हमारी बुआ जी रुद्रपुर में रहती थी उनके यहाँ चलते हैं और अगले दिन रविवार था यानी छुट्टी का दिन था तो हमने कहा दिन भर उनके साथ रहेंगे और शाम को वापस नैनीताल चले जाएंगे। वहाँ हल्द काटगोदाम से रुद्रपुर लगभग 35-40 किलोमीटर था वो मेन रोड पर नहीं था लालकुआ से एक जंगल की सड़क जाती थी जहाँ पे जहाँ से आप सीधे रुद्रपुर निकल सकते थे परंतु बात सिर्फ ये थी कि वो जंगल की सड़क थी यानी कि उस सड़क पर भयंकर जंगल थे कोई बात नहीं हम लोगों को क्या था हम लोग ऐसा कई बार उस रास्ते से आ जा चुके थे अब साहब ट्रेन चली और हम लोग मज़े मजे में ट्रेन के साथ साथ अपनी गाड़ी चलाते हुए चले कभी बच्चे हाथ हिलाते थे कभी हम लोग हाथ हिलाते थे हल्द्वानी में गाड़ी रुकी होगी थोड़ी देर के लिए हम लोग हल्द्वानी शहर से बाहर निकल खड़े हो गए उस गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे जब गाड़ी निकली तो फिर हम लोग भी उसी के साथ साथ निकले और ऐसे करते करते हाथ हिलाते चलते हंसी मजाक करते हुए और हम लोग लाल कुआं तक पहुंच गए लाल कुआं से गाड़ी सीधे चली गई और हमें दहने मुड़ कर के जंगल की सड़क पर आना पड़ गया जब हम जंगल की सड़क पर मुड़ गए तब हमने रियलाइज़ किया कि यार ये जो मोड़ जो हमने लिया है ये तो वो रेगुलर वाला मोड़ नहीं है क्योंकि उस रेगुलर वाले मोड़ पर तो बैरियर लगा हुआ था और यहाँ पर तो कोई बैरियर मिला नहीं मगर खैर अब तक चुकी पांच सात दस किलोमीटर कि अब वापस मुड़ने से क्या फायदा है चलते रहते हैं थोड़ी दूर और चले होंगे यानी कि पांच दस पांच किलोमीटर शायद और निकले होंगे अब हम लोग उस घने जंगल के अंदर थे और वो सड़क जगह जगह पर ब्रांच आउट करने लगी जब वो ब्रांच आउट करने लगी, तब हमने एहसास किया कि ये सड़क उस सड़क उस नॉर्मल से भी पतली है जिस पर हम लोग चलते हैं। तो इसका मतलब ये वो रोड तो नहीं है और उस पर उस सड़क पर हम लोगों को कोई माइलस्टोन या ये सब भी नहीं दिख रहा था और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ ये जी का जमाना तो था नहीं अब आपको एक बात और बता दूं जो कि उस परिवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वो समय था जिस समय के खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा था और वो जो तराई का इलाका यानी जिस इलाके में हम लोग चल रहे थे वो तराई का इलाका उन खालिस्तानी मूवमेंट वालों के छिपने की अच्छी जगह था वन दूसरी बात ये कि मारुति वैन उन लोगों की ये हुआ करती थी यानी यानी कि कि मारुति मारुति मारुति वैन वैन वैन के के लिए लिए वे लोग आपको अगवा भी भी कर सकते थे और आप वैन के लिए। मतलब और आपसे छीनने मतलब पे पुलिस वालों का शक भी होता था कि उस समय कमांडो वगैरह जो थे वो मारुति वैन पर हमेशा शक करते थे कि ये टेररिस्ट इसमें हो सकते हैं हम लोग साहब भगवान का नाम लेते हुए हम और हमारी पत्नी मारुति वैन चलाते रहे चलाते रहे और धीरे धीरे करके हम लोग मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर चले गए होंगे और हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला जबकि कायदे से 25-30 किलोमीटर में हमें रुद्रपुर पहुंच जाना चाहिए था घटा घोप अंधेरा हालांकि रात बहुत नहीं हुई थी शायद 9 साढ़े नौ ही बजा होगा मगर हम लोग एक तरह से भटक चुके थे अब उस भटकने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें परंतु जैसा मैंने आपको बताया पुलिस पेट्रोलिंग उस इलाके में बहुत कॉमन थी तो थोड़ी दूर पर पर आगे हम लोगों को मुंह काला कपड़ा बांधे हुए कुछ हाथ में बंदूक वगैरह लिए हुए यूनिफॉर्म में लोग दिखाई पड़े हम लोगों को सिटी पिट्टी गुम हो गई क्योंकि हमें लगा कि ये तो टेररिस्ट खड़े हैं मगर हमारी खुशकिस्मती ये थी कि उन्होंने हमको हाथ दिया और चूंकि बगल में एक महिला बैठी थी तो उन्होंने सम्मानजनक तरीके से पूछा कि आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं हम लोगों ने बताया कि साहब हम लोग नैनीताल में रहते हैं भारतीय स्टेट बैंक में काम करते हैं और हल्द्वानी से हमको रुद्रपुर जाना है तो उसने कहा साहब आप तो रुद्रपुर का रास्ता तो पाँच किलोमीटर कम से कम पीछे छोड़ आए कहा साहब अब हम लोगों को तो अंदाजा नहीं है क्योंकि कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है तो उस पर उनका जो बॉस था यानी जो भी उस टीम का इंचार्ज था उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी मदद करता हूं तो उसने अपनी एक जीप हम उसने हमसे कहा वापस मोड़िए अपनी एक जीप उसने हमारे आगे भेजी और हम उस जीप के पीछे पीछे चलते हुए उस मोड़ तक पहुंचे जहां पर उसने मुझसे कहा कि अब आप यहाँ से सीधे इस सड़क पर जाएंगे और जब ये हाईवे पर मिलेगी तब आप वह, हाईवे मतलब स्टेट हाईवे पर तब आप वहां से लेफ्ट टर्न करिएगा और सीधे जाइएगा और हाईवे पर आपको माइलस्टोन्स भी दिखाई पड़ जाएंगे साहब हम लोग उस जीप के पीछे गए और वहाँ से हम लोग हाईवे तक पहुँचे हाईवे ज़्यादा दूर नहीं थी दो तीन किलोमीटर पे थी मतलब हम लोग वो दो तीन किलोमीटर वाला रास्ता छोड़ करके हम लोग इंटीरियर में घुसते चले जा रहे थे तो वहाँ से हम लोग निकले और हाईवे पर जाके खैर हम लोग शायद साढ़े दस बजे तक बुआ जी के घर पहुँच गए और रुद्रपुर की जब रोशनियाँ दिखाई पड़ी तो अब हम लोग की जान में जान आई और हमने चैन की साँस ली परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि वो आधा घंटा या 40 मिनट का समय जो हम लोगों ने निकाला वो हमारे जीवन के सबसे भयावह क्षणों में से है क्योंकि एक तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं दूसरे आपके दिल में इतने भयंकर विचार ख्याल आ रहे हैं और पर्यावरण यानी कि परिवेश जो है वो ऐसा है जहाँ पर कि आप कुछ सोच समझने के सोचने समझने के लिए आपके पास बहुत से कल्पनाशीलता में आप बहुत सी बातों की कल्पना कर सकते हैं तो खैर साहब ये हमारे साथ बीती और उससे हमने बहुत शिक्षा ली कि भाई अनजाने रास्ते पर इस तरह से न चल दिया जाए और थोड़ी हिम्मत अपनी ज़रा उसको थोड़ी कमज़ोरी बना लें और ठीक है मतलब रास्ता पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है हालाँकि अब आजकल तो रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल बाबा की मदद से मैप्स वगैरह मिल जाते हैं और आप पहुंच सकते हैं तो यह है कहानी साहब आपने मेरी बात सुनी यहाँ तक मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करूँगा तब तक के लिए नमस्कार हिम्मत करें तो क्या हो नहीं सकता